ओ स्वमंतव्यामंतव्य प्रकाशः स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाशः स्वतंत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आए मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिए उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी ना हो सके यदि अविद्या युक्त जन, किसी मत वाले के भारे हुए जन जिसको अन्यथा जाने व माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते किंतु जिसको आप अर्थात सत्यमानी सत्यवादी सत्यकारी परोपकारी परोपकारक पक्षपात रहित विद्वान मानते हैं वही सबको मंतव्य और जिसको नहीं मानते वह अमंतव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंतों के माने हुए ईश्वर आदि पदार्थ हैं जिनको मैं भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं मैं अपना मंतव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में सब को एक सा मानने योग्य है मेरा कोई नवीन कल्पना व मत मतांतर चलाने का लेशा मात्र भी अभिप्राय नहीं है किंतु जो सत्य है उसको मानना मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यवर्त में प्रचारित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता किंतु जो जो आर्यवर्त व अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल चलन है उसका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता ना करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बही है मनुष्य उसी को कहना के मननशील होकर स्वात्वमत अन्यों के दुख सुख और हानि लाभ को समझे अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं के चाहे वे महाअनाथ निर्बल और गुण रहित क्यों ना हों, उनकी रक्षा उन्नति प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलान और गुणवान भी हो तथापि उसका नाश अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया तथा जहां तक हो सके वहां तक अन्याय कार्यों के बल की हानि और न्याय कार्यो के बल की उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले ही जावे परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी ना इसमें श्रीमान महाराजा जी आदि ने श्लोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समझकर लिखता हूं निंदन नीति निपुणा समाविशतु यवंतु लक्ष्मी सथेष वरणस्तु युगा न्याय प्रवचल पदम नधीरातृहरिका श्लोक है न जान् न, न लोभा त्यजे जीवित हेतु धर्म नित सुखदुखे जीवो नित्यो नितो हेतु महाभारते श्लोक ग्यारह बार एक सुधर्मो निधनेप्युयात शरीरण सर्वमन्यद्धि नाशंस्य यह युस्मृति का श्लोक है सत्यमेव जयते सत्ये विततो सत्यमेज नांद्रित सत्य पंथ वितो द्रमंत्रिष्यातका यमि नि सरोधर्मो नांद्रिता पातकम परम नत्यात परम ज्ञानम तस्मात्म समाचरेत ये उपनिषद के वचन हैं इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है अब मैं जिन जिन पदार्थों को जैसा जैसा मानता हूं उन उनका वर्णन संक्षेप से यहां करता हूं कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रंथ में अपने अपने प्रकरण में कर दिया है इनमें से प्रथम ईश्वर के जिसके ब्रह्म परमात्मा परमात्मादि नाम है जो सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त है जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक, अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी सब सृष्टि का कर्ता, धरता हर्ता सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूं चारों वेदों को निराभ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूं वे स्वयं प्रमाण रूप है के जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं जैसे सूर्य वह प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारों वेद के ब्राह्मण छह अंग छह उपांग चार उपवेद और एक हजार एक सौ सत्ताईस वेदों की शाखा जो के वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं उनको प्रतः प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेद विरुद्ध वचन हैं, उनका अप्रमाण करता जो पक्षपात रहित न्याय चरन, सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उसको धर्म और जो पक्षपात सहित अन्याय चरन, मिथ्या भाषण आदि ईश्वर आज्ञा भंग वेद विरुद्ध है उसको अधर्म मानता हूं जो इच्छा द्वेष, सुख दुख और ज्ञान आदि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को जीव मानता हूं जीव और ईश्वर स्वरूप और वह धर्म से भिन्न और व्याप व्यापक और साधर्म से अभिन्न है अर्थात जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न था, ना है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि संबंध युक्त मानता हूं अनादि पदार्थ तीन हैं। एक ईश्वर द्वितीय जीव तीसरा प्रकृति अर्थात जगत का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। प्रवाह से अनादि जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है और उससे पुनरअपि संयोग होगा तथा वियोग भी इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूं सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना सृष्टि का प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिए हैं, उसने कहा देखने के लिए वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत भोग कराना आदि सृष्टि सकारतृक है इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथा योग्य बीजादी स्वरूप बनने का सामर्थ्य ना होने से सृष्टि का कर्ता अवश्य है बंध अर्थात अविद्या निमित्त से है जो जो पाप कर्म ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञान आदि सब दुख फल करने वाले हैं इसीलिए यह बंध है के जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है मुक्ति अर्थात सर्व दुखों से छूटकर कर बंध रहित व्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियत समय पर्यंत मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः संसार में आना मुक्ति के साधन ईश्वर उपासना अर्थात योगाभ्यास धर्म अनुष्ठान ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति आप्त विद्वानों का संग सत्य विद्या सुविचार और पुरुषार्थ आदि है अर्थ वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाए और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं काम वह है जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाए श्रम गुण कर्मों की योग्यता से मानता हो राजा उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान पक्षपात रहित न्याय धर्म का सेवी प्रजाओं में पितृवत वर्ते और उनको पुत्रवत मान के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करें प्रजा उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण कर्म स्वभाव को धारण करके पक्षपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राज विद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत वर्ते जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्याय कार्यों को हठावे और न्याय न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे सो न्यायकारी है उसको मैं भी ठीक मानता हूं देव विद्वानों को और अविद्वानों को असुर पापियों को राक्षस अनाचारियों को पिशाच मानता उन्हीं विद्वानों, माता पिता आचार्य अतिथि न्यायकारी राजा और धर्मात्मा जन पतिव्रता स्त्री और स्त्री व्रत पति का सत्कार करना देव पूजा कहाती है इससे विपरीत अदेव पूजा इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पाषाण आदि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूं शिक्षा जिससे विद्या सभ्यता धर्मात्मता आदि की बढ़ती होवे और अविद्या आदि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं पुराण जो ब्रह्मादि के बनाए ऐत्रि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण इतिहास कल्प गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूं अन्य भागवत आदि को नहीं तीर्थ जिससे दुख सागर से पार उतरें, के जो सत्य भाषण विद्या सतसंग यमादि योग अभ्यास, पुरुषार्थ विद्या दान आदि शुभ कर्म है उसी को तीर्थ समझता हूं इतर जल स्थल आदि को नहीं पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है मनुष्य को सबसे यथा योग्य स्वात्मवत सुख दुख हानि लाभ में वर्तना श्रेष्ठ अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूं संस्कार उनको कहते हैं कि जिससे शरीर मन और आत्मा उत्तम होवे वह निषेकादि सम सोलह प्रकार का है इसको कर्तव्य समझता हूं और दाह के पश्चात मृतक के लिए कुछ भी ना करना चाहिए यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन जो के पदार्थ विद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्निहोत्र आदि जिनसे वायु वृष्टि जल औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है उसको उत्तम समझता हूं जैसे आर्य श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूं आर्यवर्त देश इस भूमि का नाम इसलिए कि इसमें आदि सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं परंतु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है इन चारों के बीच में जितना प्रदेश है उसको आर्यवर्त कहते हैं और जो इसमें सदा रहते हैं उनको भी आर्य कहते हैं जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह आचार्य कहता है शिष्य उसको कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है गुरु माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे वह भी गुरु कहाता है पुरोहित जो यजमान का हितकारी सत्य होवे, उपाध्याय, जो वेदों का एक देश व अंगों को पढ़ाता हो शिष्टाचार जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इसको करता है वह शिष्ट कहता है प्रत्यक्ष आदि आठ प्रमाणों को भी मानता हूं आप जो यथार्थ वक्ता धर्मात्मा सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है उसी को आपता हूं परीक्षा पांच प्रकार की है इसमें से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण तीसरी सृष्टि क्रम चौथी का व्यवहार और पांचवी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिए परोपकार जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुख छूटे श्रेष्ठाचार और सुख बढ़े उसके करने को परोपकार कहता हूं स्वतंत्र परतंत्र जीव अपने कामों में स्वतंत्र और कर्म फल ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतंत्र है स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है नरक जो दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री को प्राप्त होना है जन्म जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हो शरीर के संयोग का नाम जन्म और वियोग मात्र को मृत्यु कहते हैं विवाह जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पानी ग्रहण करना वह विवाह कहाता है विवाह के पश्चात पति वा पत्नी के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंसक नपुंसकवादि स्थिर रोगों में स्त्री वा पुरुष आपत्त में स्वर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री व पुरुष के साथ संतान उत्पत्ति करना स्तुति, गुण कीर्तन श्रवण और ज्ञान होना इसका फल प्रीति आदि होते हैं प्रार्थना अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिए ईश्वर से याचना करना और इसका फल निर्भिमान आदि होता है उपासना जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्याप्य जाने के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय अभ्यास से साक्षात करना उपासना कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना जो जो गुण परमेश्वर में हैं, उनसे युक्त और जो जो गुण नहीं हैं, उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना सगुण निर्गुण स्तुति शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण निर्गुण उपासना कहाती है संक्षेप में सिद्धांत दिखला दिए है इनकी विशेष व्याख्या इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण प्रकरण में है तथा ऋग वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में भी लिखी है अर्थात जो जो बात सबके सामने माननीय है उसको मानता अर्थात जैसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करता हूं और जो मत मतांतर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उनको मैं प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिए हैं इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सबको के मत में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त करा के सबसे सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा सहाय और आप जनों की सहानुभूति से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र परवृत्त हो जावे जिससे सब लोग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनंदित होते रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है अलमति बुद्धिमत अलमतिण बुद्धिमदेशो मित्र श नो भव शन इंद्रो बृहस्पति श नो विषुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय प्रत्यक्षम ब्रमासीमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशतमशम सत्यम्वादिश् तद्वक्तारमावित तद्क्रवी आवीन्मावीद ओ शाति शाति शातिमत्परमहंसपरिव्राजकाचारण परमुषा श्री विरजानंद सरस्वती विरजानंदसरस्वतीस्वामीना शिष्येण श्रीमदयानंदसरस्वतीस्वामी विरचिता स्वंतव्याम्त्य व्या सिद्धांतसम सुप्रणयुक्त सुभाषा विभूषि सत्या प्रकाशों ग्रंथ संपूर्तिमगम